श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद उन्नीस सौ ईस्वी में प्रचार काल प्रारंभ होने पर वे योग शिक्षा आदि के कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि विवश होकर उन्हें बच्चों का क्लास बंद कर देना पड़ा इसी वर्ष 18 नवंबर को स्वामी निर्मलानंद न्यूयॉर्क पहुँचे उन्होंने 12 दिसंबर से संस्कृत की कक्षा आरम्भ कर दी तथा अन्य कार्यों में भी अभेदानंद जी को सहयोग देने लगे आगामी वर्ष 4 मई को वेदांत समिति स्थानांतरित होकर बासठ नंबर वेस्ट इकहत्तर स्ट्रीट के बड़े भवन में आ गई इस भवन के हाल में 300 श्रोताओं के बैठने की जगह थी अतः अब किराए का हाल लेने की आवश्यकता नहीं रही 28 जून 1904 सौ को अभेदानंद जी ने पुनः यूरोप की यात्रा की इस बार उनका ऑस्ट्रिया तथा बावेरिया के टाइ, टाइरल टायरल हॉल हाई आल्ब्स पर आरोहण करने का उद्देश्य था यूरोप से 16 अक्टूबर को वे न्यूयॉर्क लौटे 1905 सौ ईस्वी की कुछ घटनाएँ उल्लेखनीय हैं 30 जनवरी को ब्रुकलिन में एक वेदांत केंद्र की स्थापना के बाद उसका कार्यभार स्वामी निर्मलानंद पर सौंपा गया फरवरी के प्रारंभ में स्वामी अभेदानंद व्याख्यान देने के लिए कनाडा गए और वहां के विभिन्न स्थान अमेरिका का पश्चिमी तट तथा मैक्सिको आदि का भ्रमण करने तथा वहां व्याख्यान आदि देने के पश्चात 27 अक्टूबर को न्यूयॉर्क लौटे इसी वर्ष 14 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्रति मंगलवार उन्होंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट में ४०० श्रोताओं की उपस्थिति में भारत के संबंध में कुछ व्याख्यान दिए जो बाद में इंडियन एंड हर पीपल भारत और भारतवासी नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुए कहना न होगा इस ग्रंथ ने उन्हें स्वदेश तथा विदेशों में भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि के रूप में प्रसिद्ध कर दिया जनवरी उन्नीस ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में यह निश्चित हुआ था कि समिति का निजी भवन निर्माण करना आवश्यक है इसी वर्ष 27 जनवरी को स्वामी निर्मलानंद भारत लौट आए और इसके कुछ महीने बाद ही 16 मई को स्वामी अभेदानंद ने भी भारत की यात्रा की इसी बीच उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालने के लिए 15 अप्रैल को स्वामी बोधानंद बंबई से जहाज द्वारा चल दिए अब न्यूयॉर्क केंद्र का कार्य एक जून से उनके नेतृत्व में पूरा प्रारंभ हुआ पिछले कई वर्ष की विपुल सफलता के लिए स्वामी अभेदानंद ने जब कोलंबो में पदार्पण किया तो वहां के नागरिकों ने उनकी हार्दिक अभ्यर्थना की इसके पश्चात कैंडी जाफना और अनुराधापुरम में विविध स्थानों पर व्याख्यान आदि देने के पश्चात वे जहाज द्वारा ट्यूटी कोरिन पहुंचे वहां भी उनका वैसा ही स्वागत हुआ वहाँ व्याख्यान आज देने के उपरांत वे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थानों के दर्शनार्थ चले और साथ ही सर्वत्र वेदांत की महिमा का प्रचार भी करते रहे इस अंचल में सर्वाधिक उत्साह बंगलौर की जनता में ही दिख पड़ा दक्षिण भारत का भ्रमण समाप्त कर तेईस अगस्त को वे पुरी धाम पहुंचे यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद शिवानंद तथा प्रेमानंद स्टेशन से ही उन्हें सीधे जगन्नाथ देव के मंदिर में ले गए और फिर शशि निकेतन में ले आए उनके दक्षिण भ्रमण काल में स्वामी रामकृष्णानंद प्रायः सर्वदा ही उनके साथ रहे और तीर्थ दर्शन भक्तों के साथ परिचय एवं वार्तालाप तथा व्याख्यानों का आयोजन आदि सभी विषयों में उनकी सहायता करते रहे वे उनके साथ नीलाचल नहीं आ सके पर दो तीन दिन बाद ही वे आ गए तीर्थ श्रेष्ठ जगन्नाथ धाम में गुर भाइयों के इस सम्मेलन से जो आनंद का स्रोत बहा उसमें स्वामी अभेदानंद ने यथाभिरुचि कुछ दिनों तक अवगाहन किया फिर 8 सितंबर को उन्होंने कलकत्ते की यात्रा की स्वदेश लौटे अभेदानंद जी की वंगवासियों ने उचित संवर्धना की और उनके मुख से वेदांत की महिमा सुनकर तृप्त हुए बाद में 5 अक्टूबर को उन्होंने पटना की यात्रा की और वहाँ से काशी आगरा अलवर तथा अहमदाबाद होते हुए बंबई पहुँचे मार्ग में अनेक स्थानों पर उनके व्याख्यान हुए अंत में 10 नवंबर 1906 सौ ईस्वी को वे स्वामी परमानंद को साथ लेकर पुनः अमेरिका रवाना हुए वेदांत समिति के अपने निजी भवन में लाने के लिए पूर्व योजना अनुसार 2 मार्च 1907 सौ ईस्वी को एक वेस्ट अस्सी नंबर स्ट्रीट के भवन को खरीद लिया गया उसी समय एक और आश्रम की स्थापना के निमित्त वेस्ट कार्नवाल स्टेशन से चार मील दूर एक सौ पचास एकड़ का एक मनोरम भूखंड तथा उस पर स्थित मकान खरीदा गया वह स्थान बर्कशायर जिले में था तथा न्यूयॉर्क से एक सौ पचास किलोमीटर की दूरी पर था इस आश्रम की स्थापना का उद्देश्य यह था कि कि वेदांत प्रचार में संलग्न सन्यासियों के लिए यह विश्राम स्थान होगा वेदांत के छात्र एवं छात्राएं भी यहां आकर निर्जन में साधना कर सकेंगे तथा गर्मी की छुट्टियों में वहां कक्षाएँ चला करेंगी स्वामी अभेदानंद के लौट आने पर स्वामी बोधानंद पिट्सबर्ग के वेदांत केंद्र का भार लेकर वहां चले गए अब नवागत स्वामी परमानंद को न्यूयॉर्क में रख देने के कारण अभेदानंद जी को यूरोप आदि का भ्रमण करने में कोई असुविधा नहीं रही उस वर्ष के जुलाई में वे इंग्लैंड गए और 29 अगस्त तक वहां रहने के पश्चात अमेरिका लौट आए 29 जनवरी 1908 ईस्वी को वे पुनः इंग्लैंड गए इस बार उन्होंने व्याख्यान के अतिरिक्त योग की कक्षाएं भी चलाई 1 जुलाई को बाईस नंबर कंटूट स्ट्रीट में वेदांत समिति का उद्घाटन हुआ इस अवसर पर भग्नि निवेदता भी उपस्थित थी इसके बाद लंदन का कार्य समाप्त करके 21 अगस्त को उन्होंने पुनः न्यूयॉर्क में पदार्पण किया 1909 सौ ईस्वी के प्रारंभ में वे पुनः लंदन गए इस अवसर पर पेरिस में एक महीने तक रहकर उन्होंने नियमित रूप से गीता राजयोग तथा ध्यान की कक्षाएँ चलाई उस वर्ष जून के अंत में वे न्यूयॉर्क लौट आए 1909 ईस्वी में इंडो अमेरिकन क्लब भारत अमेरिकी क्लब का संगठन उनका एक प्रमुख कार्य था इसके द्वारा एक ओर जहां भारतीय छात्र संघ बद्ध हुए वहीं दूसरी ओर उन्हें अमेरिकी लोगों के साथ घनिष्ठता स्थापित करने का भी सहयोग प्राप्त हुआ वेदांत समिति का भवन खरीदने में कर्ज हो गया था फिर पिछले कुछ वर्ष स्वामी अभेदानंद के अधिकांश समय बाहर रहने के कारण समिति की सदस्य संख्या तथा आय में गिरावट आ गई थी अतः कर्ज चुकाने के लिए भवन के अधिकांश कमरों को किराए पर देकर वे स्वयं 1910 सौ ईस्वी मई में बर्कशायर आश्रम में जाकर निवास करने लगे और भारत में स्वामी ब्रह्मानंद को पत्र लिखकर सूचित किया कि न्यूयॉर्क के कार्य के साथ अब उनका संबंध नहीं रहा अतः उस कार्य के लिए किसी दूसरे को भेजा जाए स्वामी परमानंद इसके पहले ही न्यूयॉर्क का कार्य छोड़कर बॉस्टन के कार्य में लग गए थे इसलिए 1912 ईस्वी में स्वामी बोधानंद को न्यूयॉर्क का कार्यभार सौंपा गया इधर बर्कशायर में स्वामी अभेदानंद के आ जाने से वहाँ कार्य का प्रसार होने लगा तथा वहाँ भी काफ़ी लोग एकत्र होने लगे